भगवान आपने वर्तमान प्रवचन माला को नाम दिया प्रेम पंथ ऐसो कठिन आप तो कहते रहे हैं कि प्रेम होता है किया नहीं जाता है क्योंकि प्रेम निसर्ग से स्वभाव से जुड़ा है फिर प्रेम का मार्ग कैसे बन सकता है प्रेम साधक कैसे जा सकता है और वह कठिन कैसे हो गया आनंद महत्रे इसीलिए कठिन हो गया किया जा सकता तो सरल होता आदमी के हाथ में होता अपने बस की बात होती किया नहीं जा सकता होता है यही कठिनाई है होने पर बस क्या हो तो हो ना हो तो ना हो करने की जो बात है बड़ी सरल है आदमी गौरीशंकर पर चढ़ जाए कि चांद पे पहुंच गया करने की बात कितनी ही कठिन हो तो सरल की जा सकती है मनुष्य की बुद्धि मनुष्य का उपक्रम मनुष्य का श्रम सब काम आ जाएगा लेकिन जो बात करने की ना हो वह कठिन हो जाती हम एकदम असहाय हो जाते हमारा कोई बस नहीं चलता परवश हो जाते जैसे श्वास आई तो आई नहीं आई तो नहीं आई फिर क्या करोगे अपने बस में होता तो लिए जाते श्वास अपने बस में होता तो कोई मरता ही नहीं जिए ही जाते लेकिन मौत आती अपने हाथ में नहीं किसी अज्ञात स्रोत से आती है ऐसे ही प्रेम भी किसी अज्ञात स्रोत से आता है मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है इसलिए रहीम ने ठीक ही कहा प्रेम पंथ ऐसो कठिन बात उल्टी लगेगी क्योंकि हम सोचते हैं कि कठिनाई उस बात में होती जिसे करने में बहुत मुश्किल पड़े कितनी ही मुश्किल पड़े जो की जा सकती है बात वह सच में कठिन नहीं हम कोई विधि खोज लेंगे विधान खोज लेंगे तकनीक खोज लेंगे विज्ञान खोज लेंगे उसे करने का सरल ढंग खोज लेंगे बुद्ध के जमाने में लोग बैलगाड़ी पे चलते थे अब हवाई जहाज पोड़ते हैं, बात बहुत सरल हो गई लेकिन बुद्ध के जमाने में प्रेम जितना कठिन था उतना ही कठिन आज है रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा प्रार्थना जितनी असंभव थी उतनी ही असंभव आज है रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कभी फर्क नहीं पड़ेगा ये शाश्वत से जुड़ी हुई बातें समय में पड़ने वाले भेदों से कोई अंतर नहीं पड़ता इसलिए ऊपर से उल्टी लगेगी बात लेकिन उल्टी है नहीं सीधी साफ है सबसे बड़ी कठिनाई वही है जहां हम कुछ कर नहीं सकते जहां हमें प्रतीक्षा करनी होती है वहां कठिनाई है जैसे किसी से कहो कि चुपचाप बैठ जाओ कुछ ना करो कुछ करो ही मत बस चुपचाप बैठ जाओ ये सबसे कठिन बात हो गई वो कहेगा कुछ करने को दे दें मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं सिर्फ चुपचाप बैठ जाएं कुछ ना करें ध्यान हो जाएगा मगर ये तो हमसे नहीं होता आप कम से कम मंत्र दे दें कोई आलम्बन कोई सहारा बैठ के राम राम जपते रहेंगे यह हमसे हो जाएगा मंत्र कितने ही कठिन हो सीख लेंगे मगर बस बैठे रहें कुछ ना करें घंटे भर बैठे रहें कुछ ना करें यह हमसे नहीं होता ना करना ज्यादा कठिन है मन तो करने में रस लेता है मन तो कृत्य को भोजन बना लेता है मन तो जीता ही करने के सहारे अहंकार भी रस लेता है करने में क्योंकि करता होने का मजा मैंने किया मुझसे हुआ मेरा कृत्य मेरे हस्ताक्षर अहंकार भी प्रसन्न है करने में सच तो यह जितनी कठिन बात हो उसे करने में अहंकार उतना ही प्रसन्न क्योंकि उतना ही अद्वितीय हो जाता है और मन भी राजी है क्योंकि मन चाहता है सोच विचार के लिए कोई सुविधा मिले जब कुछ करना है तो सोचना होगा विचारना होगा योजना बनानी होगी हजार बातों का चिंतन मनन शोध करनी होगी मन भी राजी अहंकार भी राजी लेकिन जहां कृत्य को छोड़ते हो वहीं मन भी छूटा अहंकार भी छूटा जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मन कैसे बचेगा बिना क्रिया के मन नहीं बचेगा क्योंकि विचार एक क्रिया है और बिना कर्ता के अहंकार नहीं बचेगा क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मैं का भाव पैदा नहीं होगा मैंने मकान बनाया मैंने मंदिर बनाया मैंने यह किया मैंने वह किया जितना तुम्हारा करने का विस्तार होता है उतना ही मैं भी फैलता चला जाता है उसमें और और आभूषण जुड़ते जाते हैं और नया नया साम्राज्य लेकिन जब तुम कुछ करोगे ही नहीं उस क्षण में अहंकार कहां होगा खोजने भी जाओगे भीतर अहंकार को तो पाओगे नहीं सन्नाटा होगा शून्य होगा उस निष्क्रिय दशा में जहां शून्य होता है सन्नाटा होता है अहंकार नहीं होता मन की आपधापी नहीं होती प्रेम का अवतरण होता है इसलिए रहीम ठीक कहते हैं कठिनाई करने वाली कठिनाई नहीं है नहीं तो हल हो जाता कठिनाई बड़ी और ही ढंग की है गुणात्मक रूप से भिन्न है कठिनाई यही है कि हम खाली नहीं बैठ सकते हम चुप नहीं हो सकते मौन नहीं हो सकते निर्विचार नहीं हो सकते कठिनाई बड़ी और ही ढंग की है हिमालय चढ़ने जैसी कठिनाई नहीं चांद पर जाने जैसी कठिनाई नहीं कठिनाई है कि हम स्वाभाविक नहीं हो सकते हम इतने ज्यादा अस्वाभाविक हो गए हमारी सारी शिक्षा दीक्षा हमें कृतिम बना गई है हमारे भीतर जो भी सहज स्फूर्त है उसके जगने के उपाय ही नहीं छोड़े गए हमारे ऊपर इतना कचरा कूड़ा तथा कथित ज्ञान का थोप दिया गया है कि उस कूड़े कचरे में हमारा हृदय कहां दब गया है पता भी नहीं चलता हम इतने ज्ञानी हो गए कि हम प्रेमी नहीं हो पा रहे हमारी कठिनाई यही है कि हम बहुत जानते जानते कुछ भी नहीं और जानते हैं कि बहुत जानते हैं अज्ञान सघन है अपना भी पता नहीं है कुछ और तो पता क्या होगा मैं कौन हूं इसका भी ठीक से उत्तर नहीं दिया जा सकता लेकिन जान तारों की बातें हम जानते हैं जानकारी जानकारी जानकारी की परतों पर और इन सब के भीतर भाव का जगत दब गया है हीरा तो पास है मगर कूड़े में दब गया है और इस कूड़े को हटाना कठिन है क्योंकि उस कूड़े को हम कूड़ा मानते नहीं हम तो उस कूड़े को संपदा मानते लोग धन छोड़ देते पद छोड़ देते ज्ञान नहीं छोड़ पाते किसी से कहो कि छोड़ दो धन पद परिवार छोड़ देगा लेकिन उससे कहो छोड़ दो ज्ञान और बस रुक जाएगा ज्ञान ज्ञान तो भीतरी संपदा है जिसको चोर चुरा नहीं सकते डांकू लूट नहीं सकते ज्ञान को कैसे छोड़ दें? और जहां राजाओं को भी सम्मान नहीं मिलता वहां भी पंडित पूजे जाते ज्ञान तो अहंकार को इतना भरता है जितना कोई चीज नहीं भरती ज्ञान को कैसे छोड़ दें तो लोग जंगल चले जाते समाज छोड़ देते मगर अपनी भगवत गीता अपना वेद अपना कुरान अपनी बाइबल साथ लिए जाते ऊपर से न भी ले जाएं तो भीतर मन में उनके गूंज बनी रहती जंगल में भी बैठा हुआ फकीर मुसलमान होता है मस्जिद नहीं है कुरान नहीं है मुसलमानों की भीड़ भाड़ नहीं है मगर जंगल में बैठा फकीर मुसलमान है जंगल में बैठा मुनि जैन है क्यों कौन सी चीज जैन बनाती है तुम्हें हड्डी मांस मज्जा किसी को जैन नहीं बनाती ज्ञान वो जो तुमने शास्त्रों शब्दों से इकट्ठा कर लिया है उसे साथ ही ले गए ज्ञान का जितना जोर हमारे ऊपर होगा उतना ही प्रेम कठिन हो जाएगा रहीम की बात कई अर्थों में सच मनुष्य कृतिम हो गया है झूठा हो गया है पाखंडी हो गया है इसलिए प्रेम असंभव हो गया है फिर जिस समाज में हम जीते हैं ये समाज घृणा पर आधारित है चोट लगेगी तुम्हें ये बात जानकर मगर मजबूरी है सच जैसा है वैसा ही कहना होगा जिस समाज में आज तक मनुष्य जीता रहा है वह समाज ईर्षा पर वेमनस पर प्रतिस्पर्धा पर घृणा पर शत्रुता पर खड़ा हुआ है ये समाज प्रेम को स्वीकार नहीं करता यह समाज प्रेम के सारे रास्ते अवरुद्ध कर देता है यह प्रेमी नहीं चाहता यह सैनिक चाहता है यह प्रेमी नहीं चाहता है प्रतियोगी चाहता है प्रेमी होंगे तो संगीनक लेके कौन छातियों में भोंकेगा प्रेमी होंगे तो बांसुरी बजेगी संगीनक हो जाएंगी प्रेमी होंगे तो मृदंग पर थाप पड़ेगी लेकिन युद्ध के नगाड़े बंद हो जाएंगे प्रेमी होंगे तो जीवन में आनंद होगा उत्साह होगा इस पर नहीं होगी प्रेमी होंगे तो प्रभु को पाने की अभीप्सा होगी लेकिन धन और पद पाने की दौड़ नहीं होगी ये समाज महत्वाकांक्षा सिखाता है छोटे छोटे बच्चों में हम महत्वाकांक्षा का जहर भरते फिर कैसे प्रेम पैदा हो प्रेम को हम कठिन कर देते जो सरल होना था वह कठिन हो जाता है जो सहज होना था उससे ही हमारे संबंध टूट जाते पूछा कि आप तो कहते हैं कि प्रेम होता है किया नहीं जाता लेकिन हमें तो सब वही बातें सिखाई जाती जो की जा सकती तर्क किया जा सकता है सिखाया जाता है स्कूल में कॉलेज में विश्वविद्यालय में गणित किया जा सकता है सिखाया जाता है प्रेम प्रेम की तो बात ही नहीं उठती प्रेम तो कहीं सिखाया नहीं जाता सिखाया तो जा भी नहीं सकता लेकिन प्रेम के लिए कोई संदर्भ दिए जा सकते हैं प्रेम के लिए कोई वातावरण दिया जा सकता है प्रेम के लिए कोई बगिया दी जा सकती है जहां फूल खिल सकें, प्रेम के लिए कोई बुद्ध क्षेत्र निर्मित किया जा सकता है वह तो नहीं किया जाता और अगर कभी वैसा किया जाता है तो समाज उसका विरोध करता है भयंकर विरोध करता है क्योंकि जहां भी प्रेम की धारा बहेगी वहीं समाज को चिंता पैदा होनी शुरू हो जाएगी यह खतरनाक बात है क्योंकि प्रेमी गुलाम नहीं रह जाता किसी का गुलाम नहीं रह जाता प्रेमी को दबाना मुश्किल है प्रेमी को आत्मा बेचने के लिए मजबूर करना मुश्किल है प्रेमी मर जाएगा मगर अपने को बेचेगा नहीं जिसने प्रेम जान लिया उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा को जान लिया उसे अब मरने की फिक्र भी नहीं क्योंकि वह जानता है नहन्य हन्ने माने शरीरे, शरीर के मरने से मेरी कोई मृत्यु नहीं नैनम छेदंती शस्त्राणी मुझे शस्त्र छेद नहीं सकते जिसने प्रेम को जान लिया उसने ही जाना कि मुझे शस्त्र छेद नहीं सकते नाहम दहती पावका और ना मुझे अग्नि जला सकती जिसने प्रेम को जान लिया उसने कुछ ऐसी बात जान ली कुछ ऐसा अमृत जान लिया अब उसे तुम डरा नहीं सकते उसे तुम भयभीत नहीं कर सकते और ये समाज चाहता है कि तुम डरे रहो भयभीत रहो क्योंकि जो भयभीत है उसकी ही मालकीयत की जा सकती जो डरा है वो पुरोहित के सिकंजे में रहेगा जो डरा है वो राजनेता के सिकंजे में रहेगा जो डरा है वो किसी के भी सिकंजे में रहेगा डरे हुए बच्चे मां बाप के सिकंजे में रहेंगे डरे हुए मां बाप बच्चों के सिकंजे में रहेंगे डरी हुई पत्नियां पतियों के सिकंजे में रहेंगी डरे हुए पति पत्नियों के सिकंजे में रहेंगे यहां हर एक गुलाम है ये बड़ी आश्चर्यजनक दुनिया है यहां हर एक कैदी है और हर एक एक दूसरे को कैदी भी बना रहा है हम एक दूसरे के कैदी हम पारस्परिक रूप से कैदी हो गए यह एक बड़ा काराग्रह जो हमने निर्मित कर लिया है इस काराग्रह में से छूटना कठिन और इस काराग्रह से जो न छूटे वो प्रेम को ना पा सकेगा पूछा है आप तो कहते हैं कि प्रेम होता है किया नहीं जाता क्योंकि प्रेम निसर्ग से स्वभाव से जुड़ा है निश्चय प्रेम तुम्हारा स्वभाव है तुम प्रेम के रूप में पैदा हुए थे फिर स्वभाव विकृत किया गया है फिर तुम पर काट छांट की गई फिर तुम्हें वैसा ही नहीं छोड़ा गया है जैसे तुम पैदा हुए थे प्रेम तो निसर्ग है लेकिन तुम अब निसर्ग नहीं हो तुम अब प्लास्टिक हो तुम असली फूल नहीं हो अब असली फूल तो कहीं दब गया ऊपर नकली फूल छा गए और नकली फूलों को हटाना होगा तो असली फूल प्रकट हो सके और नकली फूलों को हटाना कठिन मालूम होता है क्योंकि उनमें हमने बड़े न्यस्त स्वार्थ जोड़ दिए आज इस झूठी दुनिया में और ऐसी ही दुनिया सदा रही है इस झूठी दुनिया में सच्चे होने से ज्यादा बड़ी कठिनाई तुम समझते हो कोई और हो सकती जरा 24 घंटे तय कर लो कि सत्य बोलेंगे सिर्फ 24 घंटे 24 घंटे झूठ नहीं बोलेंगे और 24 घंटे में तुम तो इतनी मुसीबतों में पड़ जाओगे कि फिर जिंदगी में दोबारा सच बोलने की हिम्मत ना करोगे सिर्फ 24 घंटे का प्रयोग करके कर देख लो कि आज सुबह छह बजे से लेकर कल सुबह छह बजे तक सच ही बोलेंगे सिर्फ सच बोलेंगे और तुम पाओगे दोस्त दुश्मन हो गए पत्नी मायके चली गई बच्चे स्कूल से लौटे ही नहीं मित्रों ने नमस्कार कर लिया कि बस हो गया बहुत सच बोलोगे किसी को प्रीति कर नहीं लगेगा हमें झूठ की शिक्षा दी गई वही बोलो जो प्रीति कर लगे चाहे भीतर क्रोध उठ रहा हो ओठों पर मुस्कुराहट रहे और चाहे भीतर गाली उठ रही हो ओंठों पर गीत रहे और भीतर तो उठ रहा है मन कि कैसे दुष्ट से छुटकारा हो जाए लेकिन ऊपर से छाती लगाना आलिंगन लगाना और कहना कि आओ पलक पावड़े भी छाते मेहमान बनो रुको झूठ हमारा शिष्टाचार हो गया है और झूठ सुविधापूर्ण है क्योंकि और सारी भीड़ भी झूठ बोलने वालों की तुम भी जानते हो वे भी जानते हैं कि सब हंसियां झूठ है लेकिन फिर भी काम चलता है फ्रेडरिक निसे ने कहा है अगर झूठ छीन लिया जाए दुनिया अभी गिर जाए झूठ के आधार पर चल रही झूठ तो ऐसे ही है जैसे इंजन के कलपुर्जों को चलाने के लिए तेल डाल देते ताकि कल पुर्जे एक दूसरे से टकराए ना घर्षण ना हो झूठ हमारे एक दूसरे के बीच घर्षण नहीं होने देता कल पुर्जे तेल युक्त बने रहते एक दूसरे से टकराते नहीं रास्ते पे किसी से मिले हाथ जोड़ जोड़कर नमस्कार कर लिया नमस्कार करने का न कोई मन था न कोई इच्छा थी दिल तो यह था कि मौका मिल जाए तो निकाल के जूता इसको लगा दे जिसको जूता मारना था उससे जयराम जी कर ली इससे तेल बना रहता है दोनों के बीच में तुमने जयराम जी की तो उसने भी जयराम जी की दोनों के बीच घर्षण बच गया झूठ ने तुम्हें बहुत सुविधाएं दी झूठ तुम्हारा छाता है धूप भी बचा लेता है वर्षा भी बचा लेता है आड़ भी कर देता है झूठ तुम्हारा आरक्षण है, झूठ तुम्हारी सुरक्षा है और इतने झूठ तुम बोले हो और इतने झूठ तुम जिए हो कि अब तो तुम्हें शायद पहचान में भी ना आएगा कि कौन झूठ है कौन सच क्या झूठ क्या सच तय करना मुश्किल हो जाए अब तो बहुत देर हो गई छोटे बच्चे सच बोल देते इसलिए छोटे बच्चे बहुत अखरते एक घर में एक धनपति आने वाला था बड़ा आदमी एक ही खराबी थी जो बड़ी मुस्क थी और गृहिणी को बड़ी दिक्कत में डाली थी उसकी बहुत बड़ी नाक थी बहुत भद्दी नाक थी चेहरे पे नाक ही नाक थी वो अपने छोटे बेटे से घबराई हुई थी दिन भर से समझा रही थी कि देख एक बात ख्याल रखना मेहमान आ रहे हैं उनकी नाक की तरफ मत देखना और टकटकी लगा के नाक ही मत देखना क्योंकि वो जानती थी कि नाक इतनी बड़ी है कि बेटा टकटकी लगा के देखेगा ऐसी नाक उसने देखी नहीं और चाहे कुछ भी हो जाए कितना ही भीतर भाव उठे नाक के संबंध में बात मत उठाना दिन भर समझाया तो बेटा बेचारा इतना उस सुख था भी नहीं जितना हो गया उत्सुख की मामला क्या है इतने लोग आए गए कभी किसी की नाक के संबंध में इतनी चर्चा नहीं मगर जब माँ कह रही तो ठीक ही कहती होगी तो उसने आंखें झुका के रखी ऐसी बचा बचा के नजरें देखे कोनों से देखे और जब तुम किसी की को आंख के कोनों से देखो तो और अखड़ता है उसका मतलब देखना भी चाहते हो और दिखा भी रहे हो कि नहीं देखना चाहते बेटा डर के मारे नजरें नीचे झुका है लेकिन नजरें नीचे झुकाओ तुम किसी के सामने तो भी तो और उस आदमी को पता ही है कि उसकी नाक दिक्कत देती है उसको किसी तरह भोजन चला गृह किसी तरह काम चलाई लेकिन ख्याल रखा कि बेटा कुछ बोले नहीं चुपचाप बैठा रहा बेटा भी नीचे नजर किए चुपचाप बैठा रहा बड़ी प्रसन्न थी कि किसी तरह काम निपटा जा रहा है भोजन भी पूरा हुआ जा रहा है भोजन भी पूरा हो गया काफी का दौर चला बड़ी प्रसन्न है गृहिणी और उसने मेहमान से कहा कि आपकी नाक में कितनी चम्मच शक्कर डालूं? पूरे समय नाक ही नाक सोच रही जब तुम कोई चीज बहुत सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगी बेटे से नहीं हुई तो माँ से ही प्रकट हो गई उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था बस नाक ही सूझ रही थी और डर लगा हुआ था कि बेटा कहीं कुछ कहना दे। छोटे बच्चे वैसा ही कह देते हैं जैसा है बाप कह देता है कि जाओ बाहर कोई आग के दरवाजे पर खड़ा है कहना की पिताजी घर पर नहीं वो जाके कह देता कि पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर पे नहीं बच्चों की प्र... की प्रतिभा उनका निसर्ग उनका स्वभाव उनका सच उनकी निर्दोषता हम सब नष्ट कर देते बच्चे बहुत जल्दी जान जाते हैं कि झूठ सुविधापूर्ण है सच महंगा पड़ता है सच दंड लाता है झूठ पुरस्कार लाता है और एक बार बच्चों को झूठ में पुरस्कार दिखाई पड़ने लगा कि उनके जीवन में राजनीति का जन्म हो गया तुमने उन्हें राजनीतिक बना दिया सभी राजनीतिक हो गए जो राजनीति में है वही नहीं जो नहीं है राजनीति में वो भी राजनीति में क्योंकि जहां झूठ है वहां राजनीति जहां धोखा है वहां राजनीति जहां पाखंड है वहां राजनीति है और तब प्रेम का पंथ बड़ा कठिन हो जाता है जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही चलने न दिया गया हो बचपन से ही उसके पैरों में जंजीरें डाल दी गई हो हाथों तो में हथकड़ियां डाल दी गई हो बचपन से ही उसे उठा उठा के ढोया गया हो जब वो जवान हो जाएगा तो क्या तुम समझते हो अचानक चल सकेगा दौड़ सकेगा असंभव दौड़ना तो दूर चलना संभव, चलना तो दूर साथ खड़ा भी ना हो सके ऐसी हमारी दशा है हमारे प्रेम पर इतनी जंजीरें हैं इतनी बेड़ियां हैं इतनी बैसाखियां हैं हमारे प्रेम को ना तो खड़े होने दिया गया है न चलने दिया गया है और जब अचानक कोई संत तुमसे कहे कि प्रेम के बिना परमात्मा को ना पा सकोगे तो उड़ना पड़ेगा खड़े नहीं हो सकते चल नहीं सकते दौड़ नहीं सकते और संत कह रहे हैं कि प्रेम को पंख दो उड़ाओ आकाश की तरफ ले चलो तुम उनकी बात तो सुन लोगे बात जचेगी भी लेकिन काम नहीं आएगी इसलिए संत बोलते रहते हैं तुम सुनते रहते हो उनका बोलना बेकार तुम्हारा सुनना बेकार तुम्हारे उनके बीच कोई संबंध नहीं हो पाता तुम सोचते रहते हो ये कैसे होगा ये नहीं हो सकता कम से कम मुझसे तो नहीं हो सकता ये मेरी क्षमता नहीं संतों की बातें सुनकर तुम्हें अपनी क्षमता की याद नहीं आती विपरीत तुम्हें अपने पाप अपने अपराधों का ख्याल आता है अक्षमताओं का ख्याल आता है तुम और दीन हो जाते हो जिस देश में जितनी धर्म की चर्चा चलती लोग उतनी हीनता की ग्रंथी से भर जाते होना तो उल्टा चाहिए कि सत्संग में तुम्हारे भीतर सोया हुआ झरना फूटे मगर होता यह है कि सत्संग सुनते सुनते तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी ऊंची ऊंची बातें ऊंचे ऊंचे लोगों को होती हैं हमको कैसे होंगी हम तो कीड़े मकोड़े हम तो जमीन पर सरकेंगे हम आकाश में कैसे उड़ सकते हैं तुम निराश होते हो हताश होते हो तुम अगले जन्मों की प्रतीक्षा करते हो कि अगले जन्मों में कभी शायद संभव हो अभी तो संभव नहीं प्रेम का पंथ कठिन नहीं है अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सहजता और निजता में जीने दिया जाए तो प्रेम ऐसे ही झरेगा जैसे फूलों से सुवास झरती और दियो से रोशनी गिरती ऐसे ही सरलता से प्रेम घट जाएगा मगर प्रेम कठिन हो गया है रहीम जब कह रहे हैं प्रेम पंथ ऐसो कठिन तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हमने उसे कठिन बना दिया है बहुत कठिन बना दिया है इस जगत में सर्वाधिक कठिन चीज प्रेम हो गई